उत्पत्ति प्रकरण पंद्रहवा सर्ग बार बार दृष्टांत और विविध युक्तियों द्वारा चित और चैत्य के अभेद का ज्ञान कराने के लिए मंडपाख्यान का आरंभ श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुवर यह जगत चिदाकाश रूप ही है जैसे निर्मल आकाश में भ्रमवश मोतियों का समूह प्रतीत होता है वैसे ही भ्रमवश इसकी भी पृथक प्रती होती है चिदाकाश रूप आत्मा ही जैसे जगत हुआ है वैसे दृष्टांत में कहता दृष्टान खम्भे में प्रतिमा गढ़े बिना ही प्रतीत सी होती है क्योंकि जैसे पत्थर के खम्बे में खंबे में प्रतिमा गढ़ी जाती है वैसे चित्तरूपी खंबे में न तो वह गढ़ी गई है और ना उसका कोई गढ़ने वाला शिल्पी ही है भाव यह की प्रथम तो से अतिरिक्त कोई चेतन प्रसिद्ध ही नहीं है जो चितरूपी खंबे में उसे गढ़े और दूसरी बात यह भी है कि निर्विकार और असंग चित्रूपी खम्बे का पत्थर के खम्भे से खम्भे के समान उत्कर्तन यानी तराशना नहीं हो सकता जैसे समुद्र में जल का स्पंद यानी स्पुरण जल स्वभाव से चुत हुए बिना ही लहर सा जैसे अणुओं की अपेक्षा पहाड़ स्थूल है वैसे ही जगत प्रतीति की अपेक्षा झरोझे जरोक, से अंदर बैठी हुई धूप का झरोके के छेद के अनुसार बना हुआ दंड और मूसल के समान जो आकार है उसमें दिखाई देने वाले अत्यंत छोटे छोटे कण भी स्थूल है अपेक्षा औरों के स्थलतम होने में तो संदेह ही क्या है ब्रह्म से पृथक रूप से यानी ब्रह्म के भेद से जगत का भान नहीं होता परंतु झरोके से भीतर बैठा हुआ सूर्य का किरण समुदाय और उसमें स्थित अणुओं का समुदाय भेद की प्रती कराता है जैसे स्वप्न और संकल्प यानी मनोरथ में अनुभूत घट पट आदि पदार्थ जागृत के पदार्थ जैसे पार्थिव नहीं होते वैसे ही चिदाकाश रूपी परब्रह्म में प्रतीत होते हुए भी ये जगत पृथ्वी आदि रूप है ही नहीं जैसे मरुभूमि में नदी के समान प्रतीत हो रही सूर्य की किरणों में यानी मृग तृष्णा में कदापि जल का संभव नहीं है वैसे ही आकाश रूपी, यानी साकारता का, साकार का स्वीकार कदापि नहीं हो सकता जैसे मरुभूमि में भ्रांति रूपिणी नदी प्रतीत होती है वैसे ही पूर्वोक्त रीति से आकार रहित अतएव मनोरथ से कल्पित नगर के तुल्य इस जगत में भ्रांति रूपिणी दृश्यता प्रतीत होती है जगत की जो दृश्यता है साक्षी रूप चैतन्य में एक ओर उसे और दूसरी ओर स्वप्न को रखकर सार और असार का विवेक करने वाले बुद्धि रूप काटे यानी तुला से तोला जाए तो जैसे जाग्रत में स्वप्न कल्पना शून्य हो जाता है वैसे ही कल्पना शून्य होकर वही शून्य रूप से या ब्रह्म रूप से प्रतीत होती है जगत शब्द के अर्थ के भाजन लोगो के विज्ञान के सिवा जगत ब्रह्म और आत्म, शब्दो, आत्म शब्दों के अर्थ में कोई भी भेद नहीं है भाव कि की जगत शब्द का ब्रह्म शब्द के अर्थ से अतिरिक्त अर्थ अज्ञानियों को प्रतीत होता है वह वास्तव में जगत ब्रह्म और स्व यानी आत्म शब्दों के अर्थ में भेद भेद ही भेद है, ही है नहीं जैसे रूप शून्य आकाश के प्रति सूर्य का प्रकाशक दर्शन है वैसे ही अचेतन यानी चैत्य संसर्ग रहित रूप इस जगत के प्रति इसकी साक्षी का भान होता है जैसे जागृत काल के सुंदर नगर के प्रति स्वप्न का नगर स्वच्छ है वैसे ही संकल्प से उत्पन्न और स्वापनिक जगत के प्रति यह जागृत प्रपंच भी स्वच्छ है भाव कि इसकी अस्वच्छता तभी तक है जब तक यह प्रतीत होता है इसका तिरोभाव होने पर परम स्वच्छता ही शेष रह जाती है। अतएव अत्यंत मलिन दृश्य की अति स्वच्छतम चिन्मात्रता कैसे इस शंका के लिए अवसर ही नहीं है इस कथन से यह निष्कर्ष निकला की अचेत्य अचित चिद्रूप यह जगत केवल व्योम यानी आकाश ही है चिन्मय व्योम और जगत शब्द पर्यायवाची है। इनका चित्त से अतिरिक्त कोई अर्थ नहीं है इसीलिए यहाँ जगत आदि कुछ भी दृश्य उत्पन्न नहीं हुआ है नाम और रूप से रहित चिद्रूप ब्रह्म जो का यानी स्वरूप में किसी प्रकार के विकार से रहित स्थित है उक्त रीति से माया रूप आकाश में स्थित यह जगत आवरण शून्य चिदाश ही है यह चित से अनुमात्र भाग का और अनुमात्र का और परिमाण पूरक नहीं है भाव यह की परिच्छि जगत का चित से अभेद मानो तो चित की भी परिच्छि परिच्छिन्न जगन मात्रता हो जाएगी ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म अंत की वृत्ति और चित्त की वासना से परिच्छि सूक्ष्मतम चित्त भाग में, में भी संपूर्ण जगत के परिच्छेद का भान होता है इस कारण उक्त अनुतम चेतन में समसकने योग्य जगत जब उक्त अनुतम चित का पूरक नहीं होता तब अखंड ब्रह्म चैतन्य का वह पूरक हो, हो। और उससे ब्रह्म में परिच्छिन्न जगन मात्रता है यह तो अत्यंत असंभव है आकार के स्वी आकार के स्वीकार से रहित यानी अमूर्त यह जगत स्वच्छ आकाश रूप ही है यह आकाश में मनोरथ से कल्पित यानी काल्पनिक विचित्र नगर की नई आकाश में स्थित है हे राम जी, इस विषय में आप कानों का विभूषण रूप मंडाख्यान को सुनिए जिससे मेरे द्वारा उपदिष्ट यह विषय आपके चित्त में बिना किसी संदेह के बैठ जाएगा श्री रामचंद्र जी ने कहा ब्रह्म सत चिदानंदमय ब्रह्म के बोध की सिद्धि के लिए संपूर्ण मंडपाख्यान संक्षेप से शीघ्र मुझसे कहिए जो कि बोध की, की वृद्धि करता है। श्री जी ने कहा, वत्स प्राचीन काल में इस भूतल में पद्म नामक राजा था और राजा हुआ वह राजा था इसलिए लक्ष्मी की उसके पास कोई कमी न थी उसके पुत्र भी बहुत थे और वह विवेकी भी था जैसे खिला हुआ कमल तालाब को सुगंधित करता है और उसकी शोभा बढ़ाता है वैसे ही वह भी अपने कुल की कीर्ति रूपी सुगंधी और सुंदरता का हेतु होने से कुल रूपी सरोवर का प्रफुल्ल कमल था जैसे समुद्र अपनी वेला रूपी मर्यादा का पालन करते है कभी उसका उल्लंघन नहीं करता वैसे ही वह अपनी वर्णाश्रम मर्यादा का पालन करता था जैसे सूर्य अंधकार का विनाशक है वैसे ही वह अपने शत्रुओं का विनाशक था जैसे चंद्रमा कुमुदिनी को प्रफुल्लित करता है वैसे ही वह अपनी सहधर्मिणी रूपी कुमुदिनी को प्रफुल्लित रखता था जैसे अग्नि तिनकों को भस्म कर देती है वैसे ही वह दोषों का शत्रु था जैसे सुमेरु पर्वत देवताओं का आश्रय है वैसे ही वह विद्वृंद का आश्रय था संसार रूपी सागर में उसके यश रूपी चंद्रमा की चांदनी सदा छिड़की रहती थी जैसे मानस हंसों का आवास स्थान है वैसे ही वह व्यास दक्षिण्य आदि सदगुणों का आवास था जैसे निर्मल सूर्य कमलों को विकसित कर देता है वैसे ही वह कमल को यानी राजलक्ष्मी को विकसित करता था यानी उत्कर्ष को पहुंचाता था जैसे वायु लताओं को कपा देता है वैसे ही वह संग्राम भूमि में लता तुल्य अपने शत्रुओं का दहला देता था। वह के मनरूपी हाथी के मर्दन में सिंह सदृश था वह संपूर्ण विद्याओं का प्यारा था और संपूर्ण चमत्कार था। आगार था जैसे समुद्र मंथन के समय घूम रहे मंदरा चलने ने समुद्र को विक्षुब्ध कर दिया था वैसे ही उसने दैत्यों की सेना को अनेक बार विक्षुब्ध कर दिया था जैसे वसंत ऋतु विविध प्रकार के फूलों की जननी है वैसे ही वह विविध विलासों का जनक था और सुंदरता में दूसरा कामदेव था जैसे वायुलता के मंद मंद नर्तन का हेतु है वैसे ही वह विविध लीलाओं के विलास का हेतु था जैसे भगवान श्री श्रीहरि ने अन्य लोगों से असाध्य पृथ्वी का उद्धार आदि कठिन कार्य किए थे वैसे ही अन्य लोगों से असाध्य कठिन से कठिन कार्य करने में वह कटिबद्ध रहता था जैसे चंद्रमा कुमुदिनी को विकसित करता है वैसे ही वह सज्जनता को विकसित करता था और जैसे अग्नि तुल्य लताओं को जला डालती है वैसे ही वह दुष्टता रूपी विष लताओं का दाहक था राजा पद्म की स्त्री का नाम लीला था वह वनोचित संपूर्ण विलासों में दक्ष और बड़ी सुंदरी थी वनिताओं के संपूर्ण सौभाग्य से प्राप्त थे अतएव वह पृथ्वी में अवतीर्ण दूसरी लक्ष्मी थी लीला पति सेवा के जितने प्रकार हो सकते हैं, उन सब में निपुण थी और बड़ी मधुर भाषिणी थी उसका आनंद पूर्वक मंद मंद गमन था और और रूप दूसरी चंद्रमा के के उदय सदृश था। था। था उसका उसका कमल सामुह, भ्रमर जैसे अलकों के, अलकों से अति मनोहर लगता था। उसका शरीर बड़ा था और उसमें कान के कान के आभूषणों की दीप्ति से पीली छटा छटकती थी अतएव वह कर्णिका से पीली तथा चलने फिरने वाली सफेद कमलिनी सी प्रतीत होती थी जैसे मूर्तिमती वसंत शोभा रसशालिनी होती है वैसे ही वह भी रसशालिनी थी जैसे वसंत शोभा प्रवाल हस्ता और पुष्पाभा होती है वैसे ही वह भी प्रवाल हस्ता और पुष्पाभा यानी पल्लव के सदृश रक्त हाथ वाली और फूलों की कांति की नाई कांति वाली थी जैसे गंगा जी का जल अति निर्मल होता है वैसे ही उसकी देह निर्मल थी जैसे ब्रह्म द्रव स्वरूप गंगा जी के जल के स्पर्श से आनंद होता है वैसे ही उसके स्पर्श से आनंद होता था गंगा जल के समान वह पवित्र थी और जैसी गंगा जी हंस बिलासिनी यानी जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं, है वैसे ही वह भी हंस बिलासिनी थी अतएव वह भूमि में अवतीर्ण मूर्तिमती गंगा जी ही थी सबको आनंद देने वाला राजा पद्म भूतल का कामदेव था उसकी का सेवा सुश्रुषा करने के लिए मानो वह दूसरी रति उत्पन्नी उत्पन्न हुई थी पति परायणा लीला राजा के दुख में दुखी होती थी सुख में सुखी होती थी राजा की चिंता से चिंता युक्त होती थी सचमुच वह राजा के प्रतिबिंब की सदृश थी परंतु जब राजा कवि क्रुद्ध होते थे तो वह केवल भयभीत ही होती थी क्रुद्ध नहीं होती थी एकमात्र इसी अंश में, उसमें प्रतिबिंब तुल्यता न थी पंद्रहवा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सोलहवा सर्ग कितने ही विषयों का भोग क्यों न किया जाए पर उनसे तृप्ति कदापि नहीं हो सकती और अंत में दुख ही रहता है यदि देवता भी चाहे कि विषय भोग से तृप्ति हो हो जाए, हो, और की शेष न रहे तो वे भी इस विषय में सफल नहीं हो सकते औरों की बात ही क्या? यह कथन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी लीला बड़ी पति परायणा नारी थी पति के सिवा अन्य किसी में उसका प्रेम न था उस अन्य प्री, अनन्य प्रिया नारी के पति राजा पद्म ने भूतल की अप्सरा अपनी प्रिया लीला के साथ प्रेम पूर्वक नीचे जाने वाले उद्यान आदि विविध स्थानों में खूब विहार किया ऐसा विहार कि इसमें बनावटी प्रेम की गंध भी न थी वाटिका बगीचों के निकुंजों में तमाल के घन गन, घने वनों में लताओं से वेष्टित वनों में जो की फूलों से अच्छा दि से बड़े रमणीय लगते थे अंत में सजी फूलों की शैया में विविध प्रकार के फूलों से सुशोभित गलियों में वसंत ऋतु में बगीचों में डाले गए हिंडोलों में जल क्रीडा के लिए बने हुए पोखरों में चंदन वृक्षों से अलंकृत पर्वतों में संतानक वृक्षों की संतानक वृक्षों की ने एक प्रकार के कल्प वृक्षों की छाया में कदम्ब वृक्षों के में, नीम की सुखद छाया में, कोकिल की काकली से गुलंदीनी सुगंध से वसंत ऋतु के वनों में अनेक वनों के मुलायम त्रुणों से आच्छन्न मैदानों में इधर उधर छनक रहे बड़े बड़े जलकनों की तेज, तेज वृष्टि करने वाले झरणों में अनेक पर्वतो के मनी माणिक्यमय शीला खंडो में देवता और ऋषियों के आवास भूत दूर दूर के पवित्र आश्रमों में चांदनी से कुमुद में संफुलतप के सूर्यातप से विकसित कमल कमलनीयों में काले कालीन के समान मृदु ध्रवांकुरों से आच्छ भांति भांति के फूलों से व्याप्त तथा विविध फलों से लदे वृक्षों से सुशोभित वनों में सुरतों, में सुरतों से विविध विषयों के अभिलाषो से आपस के निबीड प्रेम रस से प्रचुर मात्रा में होने वाले हाव भावों से ग्रामीण किस्से कहानियों से ऐतिहासिक उपाख्यानों से पासा चौपड़ शतरंज आदि विविध प्रकार के प्रकार से दूतों से नाटिकाओं आख्यायिकाओं और विद्वानों की ही समझ में आने वाली श्लोकों की विविध मालाओं के वेष्टनों से अंगों में भाति भाती के आभरणों के विन्यास से विलासपूर्वक चंचल गमनों से विचित्र रस वाले भोजनों से आरद्र, कुमकुम यानी केसर और कर्पूर से युक्त तांबुलों के चरवणों से फूलों लताओं और गुंजाओं से जिनमें देह का अच्छा दन किया जाता है ऐसे नख के व्रणों से दौड़कर एक दूसरे को छूना आदि नाना क्रीड़ाओं से माला द्वारा परस्पर प्रहार करने से घर में पुष्पों से सुशोभित हिंडोले में अनन्य झुलने से नौका विहार हाथी घोड़ों और शिक्षित ऊंटों की सवारी से जल क्रीडा से आपस में एक दूसरे जल, जल प्रक्षेप से नृत्य गीत लास्य तथा तांडव से विभूषित और वीणा ढोल आदि वादन से युक्त संगीत से गीत कथा और आलापों से तथा उद्यानों में नदी तीर के वृक्षों में सुंदर विथियों में अंतपूर में और महल में फूलों से सुसज्जित दोलाओं द्वारा झूलने से देवताओं की तरुणता के सदृश तरुणता से सुंदर राजा पद्म ने भूतल की अपसरा लीला के साथ प्रेम पूर्वक विहार किया इस प्रकार सुख में पली हुई राजा पद्म के प्राणों से भी प्रिय लीला ने एक समय विचार किया कि यह युवा और अत्यधिक सुंदर पृथ्वीपति मेरा प्राणों से भी प्रिय पति है यह कैसे अजर और अमर हो विशाल स्तन वाली मैं फूलों की सेज से सुशोभित महलों में इसके साथ सैकड़ों युगों तक अपनी इच्छा के अनुसार कैसे विहार करू आपसे लेकर तब जब यम यह यम नियम आदि चेष्टाओं से मैं वैसा प्रयत्न करती हूं जैसे कि यह चंद्रबदन राजा अजर और अमर हो जाए मैं ब्रह्म तपस्वी और विद्यावृद्ध ब्राह्मणों से पूछती हो कि मनुष्यों का मरण कैसे नहीं होगा ऐसा विचार कर उसने ज्ञानी वृद्ध विद्वानों को बुलाया और उनकी पूजा कर उनसे बड़े विनय से बार बार पूछा पूज्य वृद्ध मेरा और मेरे पति का अमरत्व कैसे होगा ब्राह्मणों ने कहा देवी तप जब यम नियमों से सिद्धों की संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सकती है पर अमरत्व कदापि प्राप्त नहीं हो सकता यदि दैव योग से, से, से पति से पहले मेरा शरीर छुट गया तो मैं संपूर्ण दुखो से निर्मुक्त होकर आत्मा में सुखपूर्वक स्थित हो जाऊंगी यदि मेरा पति मुझसे हजार वर्ष पहले मर गया तो मैं वैसा प्रयत्न करूंगी जैसे कि उसका जीव घर से बाहर नहीं जा सकेगा मेरे पति का जीव जिसमें घूमता रहे ऐसे अंत के खंड में सदा भरता द्वारा देखी जाती हुई मैं सुखपूर्वक निवास करूंगी अपने इस संकल्प की सिद्धि के लिए आज से ही मैं ज्ञान रूपा सरस्वती देवी का जप तप आदि से जब तक वह प्रसन्न न हो पूजन करती करती हूँ ऐसा विचार करके वह सुंदरी अपने पति से पूछे बिना ही विधि पूर्वक उग्र तपस्या करने लगी तीसरी तीसरी रात के बाद वह सदा पारणा करती थी। देवता, ब्राह्मण, गुरु, विद्वान और लोगों की पूजा में तत्पर रहती थी इस कर्म का अवश्य होगा ऐसी आस्तिक बुद्धि और सदाचार संपन्न तथा क्लेश का निवारण करने वाली लीला ने अपने शरीर को स्नान दान तपस्या और ध्यान में सदा तत्पर कर दिया वह पहले जैसे समय में, जैसी लगन से जैसी, जैसी शास्त्र की विधि से, विधि के अनुसार और जैसे क्रम से पति की सेवा शुश्रूषा करती थी उसमें किसी प्रकार का हेरफेर किए बिना पति को संतुष्ट करती गई। लेकिन उसने पति के समक्ष अपने उपवास का भेद प्रकट नहीं किया इस तरह नियम पूर्वक रहकर पति परायणा उस नारी ने जब तक सौ त्रिरात व्रत पूर्ण नहीं हुए तब तक लगातार क्लेश के साथ तपस्या की सौ त्रिरात्र व्रतों की पूर्ति होने पर लीला द्वारा अर्घ्य पाद्य स्नान गद्य पुष्प बाहरी उपचारों से पूजित और ध्यान आदि भीतरी उपचारों से सत्कृत भगवती सरस्वती ने प्रसन्न होकर उससे कहा से तुम्हारी तुम्हारी अविच्छिन्न और पति भक्ति से ओत प्रोत तपश्चर्या से मैं तुम पर अति प्रसन्न हूँ अतः तुम्हें जिस वस्तु की चाह हो वह मुझसे लो रानी ने कहा भगवती आप जन्म और जरा रूपी अग्नि के ज्वालाओं से उत्पन्न संताप रूपी रोग को दूर करने के लिए शीतल चंद्रकांति रूप है आपकी जय हो यानी आपके चरणों में मेरा विनम्र परिणाम है माता आप निबिड अंधकार रूपी अंधकार का विनाश करने में सूर्य प्रकाश के तुल्य हो माँ ये सारे जगत की माँ मैं बड़ी दीन हीन हूँ मेरी रक्षा कीजिए हे देवी ये दो वर मुझे दीजिए जिनकी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ माँ उनमें से पहला वर, प, पहला वर तो यह है कि जब मेरे पतिदेव का शरीर छूट जाए तब उनका जीव मेरे इसी अंतपुर के प्रासाद से बाहर न जाए हे महादेवी दूसरा यह कि जब जब वरदान के लिए आपके दर्शन की मैं प्रार्थना करूं, तब तब आप मुझे दर्शन दे यह सुनकर जगत की मां सरस्वती जैसा तुम चाहती हो तुम्हारी इच्छा अनुसार वैसा ही हो ऐसा स्वयं कहकर जैसे समुद्र में लहर उठ विलीन हो जाती है वैसे ही अंतर्धान हो गयी देवी के संतुष्ट होने के उपरांत वह राज राज जैसे जैसे गीत सुन, राज महीशी जैसे गीत सुनने से हिरनी मारे खुशी के फूली नहीं समाती वैसे ही, वैसे ही ही मारे खुशी के आनंद से विभोर हो गई पक्ष जिसका नेमिटक पक्ष यानी पखवाड़ा जिसका नेमिटक यानी अंतिम गोलाकार हिस्सा है मास यानी महीना जिसका मध्य कटक बीच का गोलाकार हिस्सा है और ऋतु जिसका नाभी कटक यानी बीच का गोलाकार हिस्सा है दिन जिसके आरे हैं यानी पहिए पहिए में लगी तिरछी सिचके हैं और वर्ष जिसका अक्षदंड है और क्षण जिसकी नाभि यानी बीच का छेद है ऐसे वेगामी काल रूपी चक्र के चलने पर अर्थात क्षण दिन पक्ष मास, ऋतु और वर्ण के क्रम से काल बीतने पर सूखे पत्ते के रस के समान उसके पति की चेतना देखते ही देखते शरीर में अंतरहित हो गई। रणभूमि में शत्रुओं के प्रहारों से घायल राजा अंतपुर में मर गया राजा के मरने पर रानी लीला जैसे जल न रहने से कमलिनी बुरझा जाती है वैसे ही अत्यंत म्लान वन हो गई। विष के तुल्य उष्ण निश्वास से उसका कीसले यानी नई कोपल सदृश अधरपल कुमला गया कया। वह बेचारी बान से दिग्ध होने के कारण छटपटा रही हिरणी के समान मरणावस्था को प्राप्त हो गई। जैसे जले जले दीपक के प्रकाश से सुशोभित घर दीपक के बुझ जाने पर अंधकार से व्याप्त हो जाता है वैसे ही राजा के मरे जाने पर रानी लीला अत्यंत शोकाकुल हो गई। जैसे प्रवाह के सुख सुख जाने पर नदी क्षीण हो क्षार से यानी रेह से दूसर हो जाती है वैसे ही पति के नष्ट होने पर वह सुंदरी हतप्रभ हो गयी पहले पति का सम्मान करने वाली और पति की मृत्यु से मर, मरने को तैयार वह चकवी की नाई क्षण में विला करती और क्षण में मुख हो जाती तदुपरांत जैसे तालाब के सूखने से व्याकुल हुई मछली के ऊपर ग्रीष्म के अंत में हुई पहली वृष्टि कृपा करती है वैसे ही पति की मृत्यु से अत्यंत व्याकुल रानी लीला के ऊपर आकाशवाणी ने कृपा की कारण की पहले उन अनेक जन्मों से आधार आराधित होने के कारण वह उसके ऊपर कृपालु थी सोलह उत्पत्ति प्रकरण सत्रहवा सर्ग अन्वय और व्यतिरेक द्वारा नूतन वर्तमान और प्राक्तन पूर्व जन्म की सृष्टियों की केवल मनोविलास होने से तुल्यता का प्रतिपादन सरस्वती ने कहा अपने के शव को फूलों से ढेर ढेर के धेर में छिपाकर रखो ऐसा करने से फिर तुम इस पति को प्राप्त करोगी, न तो फूल ही मुरझाएंगे और न तुम्हारे पति का यह शव ही विनष्ट होगा यानी सड़ेगा या सुखेगा फिर यह थोड़े दिनों में तुम्हारा स्वामी बन जाएगा और इसका जीव जो कि आकाश की नाई निर्मल है तुम्हारे के से शीघ्र बाहर नहीं निकलेगा। आकाशवाणी जाने से रही कमलिनी को नई वृष्टि का जल तसल्ली देता है वैसे ही भ्रमरो से सदृश नेत्र वाली रानी दीला के पास आकर उसके बंधु बांधवों ने उसे धैर्य दिया फूलों के ढेर में प्रचन्न अपने पति के शब को अंत में ही रखकर कुछ धैर्य को प्राप्त हुई रानी लीला निधि से युक्त होने पर भी निधि के अपने उपयोग में न आने के कारण भोग ऐश्वर्य से वंचित दरिद्रासी हो रही लीला, लीला ने मारे क्लेश के उसी दिन अर्धरात्रि में जब की सभी परिजन घोर निद्रा में सोए थे उसी अंतपुर के प्रसाद में शुद्ध ध्यान से से ज्ञान रूपिणी सरस्वती देवी का आवाहन किया देवी ने उसके पास आकर उससे कहा, तुमने मेरा स्मरण क्यों क्यों किया और क्यों तुम इतनी शोकाकुल हो रही हो दुख के कारण ये संसार रूपी भ्रम मृग तृष्णा में जल की नाई मिथ्या ही प्रतीत होते है यानी जैसे मृग तृष्णा में जल प्रती मिथ्या है वैसे ही ये दुख जनक संसार रूपी भ्रम मिथ्या है लीला ने कहा देवी मेरे पति कहा है क्या करते हैं और कैसे हैं? यानी सुखी हैं या दुखी मुझे आप उनसे उनके समीप ले चलिए मैं उनके बिना अकेले नहीं जी सकती सरस्वती जी ने कहा सुंदरी एक वासनामय चित्ताकाश है दूसरा शुद्ध चित्ताकाश है और तीसरा सुप्रसिद्ध व्यावहारिक भूताकाश है इन दोनों से सर्वथा शून्य को तुम चिदाकाश जानो यानी इन दोनों की संधि में जो में दो से शून्य चिदाकाश स्पष्ट रूप से लक्षित होता है तुमने जो अपने पति को रहने का स्थान आदि पूछा है वह वस्तुतः चिदाकाश कोश रूप ही है उससे अतिरिक्त नहीं है अतः चिदाकाश का एकाग्रमन से जब चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान हो, होता हुआ भी वह यही से शीघ्र दिखाई देता है और वहां जाकर उसका अनुभव भी किया जाता है हे सुबगे संवित के एक पलक में एक देश से दूसरे देश को प्राप्त होने पर संवित का जो मध्य है उसी को तुम चिदाकाश जानो भद्रे यदि तुम संपूर्ण संकल्पों का परित्याग कर उक्त चिदाकाश में ही मन को एकाग्र करती हो तो तुम सर्वात्मक उस को अवश्य प्राप्त हो जाओगी हे सुंदरी उक्त तत्व यद्यपि जगत की अत्यंत अभाव की प्रतीति से ही प्राप्त होता है अन्यथा प्राप्त नहीं होता क्योंकि नान्यपंथा विद्यते श्रुति है फिर भी तुम मेरे वर से उसे शीघ्र प्राप्त हो जाओगी श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री जी ऐसा कहकर सरस्वती देवी अपने दिव्य लोक को चली गई और लीला को वर के प्रभाव से अनायास ही निर्विकल्प समाधि लग गई जैसे चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर आकाश में उड़ जाती है वैसे ही उसने लोहे की पिंजड़े की समान दुर्भेद अंत के साथ अपने स्थूल देह का त्याग कर दिया रानी ने निर्विकल समाधि द्वारा चिदाकाश में स्थित होकर अपने अंत के प्रसाद प्रासा, के उस आकाश में ही अपने पति मृत महाराज को देखा वह अपनी वासना और कर्मो के अनुसार शरीर घर आदि संपत्ति से संपन्न था अनेक राजाओं से सुशोभित सभा मंडप में सिंहासन पर आरूढ़ था बंदिगन आपकी जय हो आप चिरंजीव हो कहकर उसकी स्तुति कर रहे थे वह उपस्थित राज्य और सेना का कार्य करने में व्यस्त हो रहा था पताकाओं से व्याप्त राजधानी के जिस सुंदर घर में राजा बैठा था उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनि और श्रेष्ठ ब्राह्मण स्थित थे दक्षिण दरवाजे पर असंख्य राजा महाराज थे पश्चिम दरवाजे पर असंख्य स्त्री थी उत्तर दरवाजे पर असंख्य रथ, हाथी, घोड़ों की भीड़ लगी थी राजा ने गुप्तजर की जबानी दक्षिण देश के युद्ध की गति विधि का निर्णय किया कर्नाटक देशाधिपति ने उसके पूर्व देश की व्यवहार मर्यादा को अक्षण बना रखा था सुराष्ट्रदेशाधिपति ने उत्तरापथ में के संपूर्णों को उसके अधीन कर रखा था मालंका मलंकाधिपति ने उसके लिए पश्चिम देशों को आक्रांत कर रखा था दक्षिण समुद्र के तट से आया हुआ लंका का दूत उसका मनोविनोद कर रहा था पूर्व सागर के तटवर्ती महेंद्र पर्वत का सिद्ध उससे हजारों मुहानों के विस्तार से आश्चर्यमयी गंगाजी का वर्णन कर रहा था उत्तर सागर के तट से आया हुआ दूत गुहरा वृत्तांत कह रहा था और जिस दूत ने पश्चिम सागर का तट देखा था वह अस्ताचल के रीति रिवाजों को कह रहा था कतार लगाकर खड़े हुए असंख्य राजाओं की कांति से उसका सारा आंगन जगमगा रहा था उसकी यज्ञशाला में वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे ब्राह्मणों ने तुरही आदि उत्तम बाजे से बाजे के शब्द को दबा दिया था उसके वनगर बंदियों के तीव्र शोर गुल की प्रतिध्वनि कर रहे थे उसकी संगीत शाला के गायन और वादन के शब्दों से आकाश गुंज रहा था चारों ओर घोड़े हाथी और रथों के ठट लगे थे उनके एवं पैदल चलने वाली जनता के चलने से उड़ी हुई धूल रूपी बादलों से आकाश छा गया था वह स्वयं पुष्प कर्पूर और धूप से युक्त था और उसके पर्वताकार प्रासाद सुगंधी से सराबोर थे संपूर्ण मंडलों से भेंट रूप धन को हलाकर जो राजकीय कोष को परिपूर्ण रखते हैं, उन सेवकों के लिए उसने अनेक प्रकार के शासन बना रखे थे उसके अपने यशरूपी कर्पूर की ढेर की तुल्य मेघ रूपी अतिशुभ्र पर्वत अंबर में उत्पन्न हुए थे स्वर्गलोक और भूलोक के स्तंभूत अपने अद्वितीय प्रताप से उसने सूर्य को भी मात कर दिया था उसके अनेक सामंत आरंभ में मंदगति से चलने वाले गुरुतर कार्यों में व्यग्र थे और उसके शिल्पी लोग नाना नगरो में निर्माण में संलग्न थे इस प्रकार विविध राजकार्यों में व्यस्त राजा को लीला ने देखा इसके अनंतर जैसे कुहरा आकाश रूपी अरण्य भूमि में गिरे वैसे ही वासना मात्र शरीर होने होने से आकाश विपुल आरंभ लीला वासनामय के कारण आकाश रूप राजा की सभा में प्रविष्ट हुई वहां वह सबके आगे घूमती थी परंतु वहां पर नाई नहीं देखा जैसे दूसरे के मनोरथ से रचित नगर को दूसरा नहीं देख सकता वैसे ही अपने आगे आगे घूम रही लीला को किसी ने भी नहीं देखा वहा लीला ने अपने उन्ही पुराने सब लोगों को सभा में बैठे देखा जिन्हें वह पहले देखती थी मानो वे सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले गए हो जो पहले जहां पर बैठते थे वे उसी जगह पर बैठे थे। उन्हीं के सदृश उनका आचरण था लीला ने वह पहले देखती थी, उन्ही बालकों को उन्ही विदूषकों को और उन्ही अनुचरों को तथा उनसे मिलते जुलते सेवकों को देखा इसके बाद उसने उनसे भिन्न कुछ नए पंडितों और मित्रों को देखा उसे कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दी अनेक पुरवासी एवं अनान्य जन भी भिन्न थे उसने दिन में दोपहर के समय घने जंगलों से व्याप्त दिशाएं देखी और चंद्रमा तथा सूर्य से युक्त आकाश देखा जिसमें बादलों की गड़गड़ाहट और वायु की सनसनाहट हो रही थी वह वृक्ष नदी पर्वत नगर ग्रामों से विभूषित था और उसमें अनेक जंगल थे जिनमें नगरों की की रचना गई थी वहां पर उसने सोलह वर्ष राजक, राजा को देखा जो पूर्व जन्म की वृद्धावस्था से निर्मुक्त था और पूर्व जन्म की संपूर्ण जनता को तथा सब नगर वासियों को देखा उन्हें वासनामय नगर में देखकर लीला को चिंता घेर लिया उसे संदेह हुआ की क्या उस नगर में रहने वाला रहने वाले सभी मर गए हैं? फिर वह सरस्वती देवी के प्रसाद पहले के में में आई। आधी रात में उसने अपने अनुचरों को वैसे ही सोए देखा जैसे कि वह उनको छोड़ गई थी तदुपरांत उसने घोर निद्रा में सोई हुई अपनी सखियों को जगाया और कहा की मुझे अत्यंत दुख हो रहा है इसलिए आप लोग मुझे सभा स्थान में ले जाइए यदि मैं राजा के सिंहासन के समीप में बैठू और सदस्यों को देखू तो मैं जीवित रह सकूंगी रह सकती हूँ अन्यथा मेरा मरण ही जानिए रानी के यो कहने पर वह सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और यथा योग्य अपने अपने काम में जुट गया जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाने के लिए पृथ्वी पर आती है वैसे पहरेदार नगरवासी सदस्यों को लेने के लिए गए जैसे शरद ऋतु के दिन वर्षाकाल के बादलों से मलिन आकाश को स्वच्छ कर देते हैं वैसे ही अपने कार्य में दक्ष सेवकों को सभा मंडप को खूब साफ सुथरा कर दिया आश्चर्य देखने के लिए आए हुए तारागनों के समान अंधकार रूपी जल को पी चुकी दीप पंक्तियां आंगन में जगमगा उठी जैसे प्रलय काल में सुखे हुए समुद्र को जीवों की सृष्टि से पहले होने वाली जलवृष्टि प्रवाह से पूर्ण कर देती है वैसे ही जनता ने राजा के आंगन को प्रवाह के समान आ रहे अपने संग से भर दिया जैसे प्रलय के अनंतर के त्रैलोक्य के पुनः उत्पन्न होने पर लोकपाल अपनी अपनी दिशाओं में अधिष्ठित हो जाते हैं वैसे ही निर्दोष मंत्री और सामंतगण अपने अपने स्थान पर आ चारों ओर बिखरे हुए कपूर के समान निबिड तुषार के संसर्ग से शीतल और खूब किले हुए फूलों से निकल रहे मकरंद की सुगंध से सुगंधित वायु बहने लगी जैसे रुषमुक पर्वत पर अपने पुत्र सुग्रीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हुए सूर्य के संताप से पीड़ित मेघ पंक्तियां हिमालय आदि पर्वतों में आश्रय लेती हैं, वैसे ही सफेद वस्त्र पहने हुए प्रतिहार यानी द्वारपाल सभा मंडप के प्रांतो में ये ये खड़े हो गए जैसे प्रलय काल के प्रचंड वायु से विध्वस्त होकर तारागन गिरते हैं वैसे ही अपनी कांति से अंधकार पटल का विनाश करने वाले फूल तेज वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरने लगे जैसे हंस प्रफुल्ल कमलों से व्याप्त सरोवर को भर देते हैं वैसे ही महाराज के अनुया अनुयायियों ने सभा मंडप को ठसाठस थस भर दिया जैसे कामदेव के चित्त में रति बैठती है या जैसे कामदेव से विकृत चित्त में श्रृंगार चेष्टाएं आसन जमाती है, वैसे ही रानी लीला सिंहासन के पास में बिछाए हुए नूतन स्वर्णमय चित्रासन पर बैठ गई। लीला ने पहले की नाई यथा योग्य स्थानों में बैठे हुए पहले के ही सब राजाओ गुरुओं माननीय मित्रों सदस्यों, सहचरों संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा राजा के राष्ट्र की सभी लोगों को यथापूर्व ही देखकर लीला की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा और सबके जीवन का निश्चय होने से उदित हुई चंद्रमा की कांति से वह सुशोभित हो गई सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण अठारहवा सर्ग समाधि में देखी गई सृष्टि और पहले की सृष्टि दोनों दृश्य होने के कारण समान रूप से मिथ्या है चिन्मात्र ही सत्य है यह कथन श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी अत्यंत दुखदाई इस चित्त को इस प्रकार बहला रही हूं यो इशारे से राजाओं को अपना अभिप्राय समझाकर, रानी लीला सभा भवन से उठ गई अंतपुर में जाकर अंतपुर के प्रासाद में फूलों से आच्छ अपने पति के पास पहुंची और विचार करने लगी आहो, यह बड़ी विचित्र माया है ये हमारे पूर्वासी मनुष्य समाधि में देखे गए प्रदेश में और बाहर अवकाश युक्त हमारे नगर में भी स्थित है ताल तमाल आदि वृक्षों से व्याप्त ये पर्वत भी जैसे वहाँ दिखाई दे रहे थे वैसे ही यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। आश्चर्य यह किसी के किसी ने माया फैला रखी है जैसे पर्वत दर्पण में भीतर और बाहर भी प्रतीत होते हैं, वैसे ही चित्त रूपी आकाश में भीतर और बाहर भी यह सृष्टि प्रतीत हो रही है इनमें कौन भ्रांतिमयी सृष्टि है तथा तो कौन वास्तविक सृष्टि है इस संदेह को मैं सरस्वती देवी से उनकी पूजा करके यो पूछती हूँ जैसे कि संदेह बिल्कुल न रहे ऐसा निश्चय करके लीला ने सरस्वती देवी की पूजा की और तुरंत ही सरस्वती देवी को कुमारी रूप में अपने सामने उपस्थित देखा सिंहासन पर बैठी हुई परमार्थ महाशक्ति रूप देवी के सन्मुख होकर लीला ने भूमि पर बैठकर देवी से पूछा लीला ने कहा हे देवी उत्तम लोक अनुकंपनीय पुरुष पर क्रुद्ध नहीं होते यानी करुणा के पात्र पुरुष पर क्रुद्ध नहीं होते अपने ही सृष्टि के आरंभ में यह उत्तम नियम बनाया है इसलिए हे परमेश्वरी मैं आपके सन्मुख होकर जो यह पूछती हूँ उसे आप मुझसे कहिए पहले आपने मेरे ऊपर जो वरदान रूप अनुग्रह किया है वह सफल हो इस जगत नामक प्रपंच का आदर्श आकाश से भी अधिक निर्मल है करोड़ों करोड़ों योजन जिसका एक छोटा सा अवयव है जिसमें वचन अखंडिता है यानी संसर्ग रूप से बोधक नहीं है ऐसा चिदघन मृदु संपूर्ण ताप का नाश करने के कारण शीतल आवरण शून्य और संपूर्ण व्यवहारों में सर्वप्रथम स्फुरीत होने वाला चैत्य भिन्न चित्त चित कहा गया है जिस आत्मादर्श में दिशाए काल सब कार्यो की उत्पत्ति उत्पन्न हुए पदार्थों की आकाश में अवकाश प्राप्ति अवकाश मिलने पर आलोक और नेत्र और द्वारा प्रकाशित नेत्र आदि द्वारा प्रकाश और प्रकाशित पदार्थों के इससे यह कार्य उपन्न हुआ और यह इस प्रकार व्यवहार के उपयुक्त है इस प्रकार का नियतिक ये सब देश और कालतः विस्तृत विकार रूप लक्ष विलक्षणता को प्राप्त होकर प्रतिबिंब की भीतर प्रतीत होते है त्रिजगत रूप जगत रूप प्रतिबिंब बाहर और भीतर स्थित है उन दोनों में से यानी अंतर और बाह्य में से कौन सृष्टि अकृत्रिम यानी सत्य है और कौन कृत्रिम यानी मिथ्या है श्री देवी जी ने कहा हे सुंदरी सृष्टि की अकृत्र अकृत्रिमता कैसी हैं और कृत्रिमता कैसी है यह मुझसे भली भांति कहो लीला ने कहा हे देवी जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ और आप भी स्थित है इसे मैं अकृत्रिम सृष्टि समझती हूँ तथा जहाँ पर इस समय मेरे पति हैं, उस सृष्टि को मैं कृत्रिम समझती हूँ क्योंकि वह मिथ्याभूत है अपनी स्थिति के लिए अपर्याप्त देशकाल और व्यवहार की पूर्ति नहीं करती जैसे दर्पण आदि में प्रतिबिंबित और स्वप्न में देखा गया पर्वत देश काल और व्यवहार का पूरक नहीं है कारण से सर्वथा भिन्न कार्य उत्पन्न नहीं होता लीला ने कहा माता कारण से कार्य सर्वथा विलक्षण दिखाई देता है मिट्टी का ढेला अपने में जल आदि धारण नहीं कर सकता पर उससे उत्पन्न घड़ा जल धारण करने में समर्थ दिखलाई देता है ऐसी परिस्थिति में जैसे कार्य और कारण में तुल्य सामर्थ्य का नियम नहीं है वैसे ही समान सत्ता का भी नियम नहीं है यह आशय है श्री देवी जी ने कहा जो कार्य उपादान और सहकारी कारणों से उत्पन्न होता है उसमें का दंड चक्र आदि असाधा, असाधारण कारणों से कुछ विलक्षणता दिखाई देती है हे सुंदरी प्रत्यक्ष दिख रही इस सृष्टि के अंतर्गत पृथ्वी आदि में से तुम्हारे पति की सृष्टि का कारण क्या है उसे कहो जिससे कि उसमें विलक्षणता आए भौतिक पदार्थों की बीज से इस भूमंडल से उत्पत्ति हुई है वैसे ही उस भूमंडल से उत्पत्ति हुई है अतः भौतिक पदार्थों में, में भी कोई विलक्षणता नहीं है यदि भूतल आदि यहाँ से उड़कर वहां गया है तो यहाँ भूतल कैसे रहेगा वहा गए बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है और इसके इसको कारण मानने पर भी सहकारी कारण कौन है अर्थात कोई नहीं। यहां के सहकारी कारणों के न रहने पर भी वहाँ यानी समाधि में दृष्ट सृष्टि में जो सामग्री रूप सहकारिता उत्पन्न होती है यानी यदि सहकारी कारण न होता तो कार्य की ही उत्पत्ति न होती यो अन्यथा अन्य कल्पित होती है वह पूर्व सृष्टि के कारण काम कर्म वासना और अभिद्या से भिन्न नहीं है अतः विलक्षणता की सिद्धि नहीं होती यह बात सबके अनुभव में आती है लीला ने कहा हे hey, देवी मेरे पति की वह यानी पूर्व के अनुभव से जनित संस्कार से पैदा हुई स्मृति की मेरे पति की वह स्मृति ही इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुई वह स्मृति ही इस सृष्टि की कारण है उसी से यह सर्ग हुआ है ऐसा मेरा निश्चय है श्री देवी जी ने कहा भद्रे तब तो पहले जन्म में देखी गई सृष्टि के संस्कार द्वारा तुम्हारे पति की सृष्टि हुई ही। संस्कार से उत्पन्न ज्ञान को स्मृति कहते हैं। उसमें विषय सामने नहीं रहता पूर्वर्ती विषय से शून्य होने के कारण स्मृति शून्य रूपा है वैसे ही तुम्हारे पति की सृष्टि भी शून्य रूप ही ठहरी क्योंकि वह भी स्मृति के सदृश पूर्व सृष्टि के संस्कार से जन्य है लीला ने कहा हे देवी जैसे आपने मेरे पति की सृष्टि को भी स्मृत्याकाशमय कहा है वैसे ही मैं इस सर्ग को भी स्मृत्याकाशमय समझती हूँ इस सर्ग की स्मृत्याकाशमयता में वह यानी समाधि में दृष्ट सर्ग दृष्टांत है लीला की बात का समर्थन करते हुए देवी ने कहा पुत्री तुमने बहुत ठीक कहा है वह असत सर्ग जैसे तुम्हारे पति के उन उन सर्ग भावों से प्रकाशमान प्रतीत होता है वैसे ही यहाँ पर यह सर्ग भी तत -तत से प्रकाशमान प्रतीत होता है। वस्तुतः यह असत है यह मैं देखती हूं लीला ने कहा माता जैसे इस सृष्टि में से जैसे इस सृष्टि से मेरे पति के भ्रमात्मक अमूर्त सृष्टि हुई जगत भ्रम की निवृत्ति के लिए वैसा मुझसे कहिए श्रीदेवी जी ने कहा भद्रे जैसे पूर्व सृष्टि की स्मृति से उत्पन्न केवल भ्रम स्वरूप की स्वप्न भ्रम तुल्य यह सृष्टि प्रतीत होती है वैसे मैं कहती हूँ सुनो चिदाकाश में अज्ञान से आछन्न भाग में तथापि सृष्टा सृष्टा के अंतकरण के एक कोने में संसार रूपी जीर्ण मंदिर है जो आकाश रूपी कांच के टुकड़े के समान नीले छत्राकर संस्थान से आच्छादित है जिसमें मेरू पर्वत रूपी स्तंभ में लोकपालों की स्त्रिया प्रतिमाओं के तुल्य विराजमान है चौदह भुवन जिसके अंतर अंतर्गृह है जिसकी तीनों भुवनों के मध्य भाग रूप तीन गड्ढे हैं, सूर्य जिसका दीपक है जिसमे स्थित पंचभूत रूपी दीमको के वलिक यानी वामी सदृश नगरो से व्याप्त पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले है और जो अनेक पुत्रों से युक्त वृद्ध ब्रह्मा का निवास स्थान है जो जीव रूप कोशकार, कोशकारा नामक कीड़ों से संयुक्त आकाश में रहने वाले सिद्धों के समूह रूप मच्छरों से सदा घू घू सा शब्द करता है बादल रूपी ग्रूह घूम यानी खरों के धुएं के पटल से जिसका कोना व्याप्त रहता है जिसमें वायु मार्ग रूपी महामंच में स्थित वैमानिक देवता आदि कीड़े हैं, जो सूर असुर आदि रूपी उद्धत की कीड़े के की कोलाहल से सदा खूब शब्दायमान रहता है भू आदि शब्द लोगों के मध्यवर्ती नगर और ग्राम रूपी जल से जिसका भूभाग सिंचित है और पाताल भूलोक और स्वर्गलोक रूपी प्रकाशमान कोठरिया से युक्त है उस संसार रूपी पुराने मंदिर में आकाश रूपी कमरे के किसी एक कोने में पर्वत रूपी मिट्टी के ढेले के तले एक छोटा सा पर्वत ग्राम रूपी गड्ढा है नदी पर्वत और वनों से घिरे हुए उस ग्राम में स्त्री पुत्रों से युक्त और निरोग अग्निहोत्री ब्राह्मण रहता था उस धर्मात्मा ब्राह्मण के पास गाय आदि दूध देने वाले अनेक पशु थे वह राजभ से सर्वथा निर्मुक्त था और संपूर्ण वर्णाश्रयमों का आतिथ्य करता था अठार वा सर्ग स